आध्यात्मरामण की स्कंधा कांड चतुर्सर्ग भगवान राम का लक्ष्मण जी से क्रियायोग का वर्णन करना श्री महादेववाच तत्र वार्षिक दीनादिराघव दी लीलिया मणिगुहा सुसंचरण पंकमूल फलभोग तोपितो लक्ष्मण सहितो वसतुख श्री महादेव जी बोले हे पार्वती वहाँ श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ लीला से ही मणिमय गुफाओं में विचरते और पके हुए फल फूल खाकर निर्वाह करते हुए वर्षा के दिनों में आनंद पूर्वक रहे वा तन जलपूरित मेघानंतर तन वैद्युत गर्भार वेक्ष विस्मय मगाम गजम जुथान द्वारा सुखांचन वायु से प्रेरित सजल मेघों को देखकर जो अपने भीतर को हुई बिजली के कारण सुनहरी झूलों के युक्त हाथियों के झुंड के समान प्रतीत होते थे उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ करता था नवघा संस्वाद्यृष्टपुष्ट मृगा धावत नवीन घास के खाने से हृष्टपुष्ट हुए मृग और पक्षीगण जब कभी इधर उधर दौड़ते हुए श्री रामचंद्र जी को देख लेते तो उनका और, उनकी ओर टकटकी लगाए रह जाते न चलन्ते सदा ध्यान चलते रूपेण गिरी भूमि और ध्यान निष्ठ मुनीश्वरों के समान इधर उधर जाना भूलकर कर जहां के तहाँ खड़े रह जाते चरंतम परमात्मान ज्ञावा सिद्धगणा भुवि मृग पक्षी गणा भूतवा परमात्मा राम को मनुष्य रूप से पर्वत और वनों में विचरते जानकर कर बहुत से सिद्धगण पृथ्वी पर मृग और पक्षियों के रूप से सदा उन्हीं की सेवा में रहने लगे सो सौमित्रि एकांते ध्यान तत्परं। भक्त्या तत्म सरमे भक्त प्रणयान्वित अब्याोत्ता मम अनाद्याभूत संशय संसिता एक दिन एकांत में ध्यान करते हुए भगवान राम से उनकी समाधि खुलने पर सुमित्रंदन श्री लक्ष्मण जी ने अति प्रेम और भक्ति से नम्रता पूर्वक कहा भगवान आपने मुझे जो उपदेश पहले दिया था उससे मेरे हृदय का अनादि जन संदेह तो दूर हो गया इदान मिच्छावी क्रिया मार्गेण राघव बहुत लोके यथा कुरि योगिनः किंतु हे राघव योगीजन जन क्रिया मार्ग पूजा पद्धति से जिस प्रकार संसार में आपकी आराधना किया करते हैं इस समय मैं उसे सुनना चाहता हूँ सदा योगिनो मुक्त साधन नारदोपि तथा व्यासो ब्रह्मा कमल समस्त योगीजन एवं देवर्षि नारद महर्षि व्यास और कमल योनी श्री ब्रह्मा जी भी इसी को मुक्ति का साधन बतलाते हैं ब्रह्म छत्रादिवर्णा स्त्री शुद्राण राजेन्द्र सुलभम मुक्ति साधनम तव भक्ताये भ्रात ब्रूहि लोकोपकारकम हे राजेश्वर ब्राह्मण छत्रि आदि वर्णों तथा ब्रह्मचर्य गार्हस्थ आदि आश्रमों को मोक्ष देने वाला यही साधन है और स्त्री तथा शुद्रों की भी इसी साधन से सुगमता से मुक्ति हो सकती है प्रभु मैं आपका भक्त और भाई हूँ अतः तो आप मुझसे इस लोकोपकारी साधन का वर्णन कीजिए श्री रामवाच मम पूजा विधानस्य विधानस्यो रघुनंदन तथा विवक्षे संक्षेपाथ्री रामचंद्र जी बोले हे रकुल लक्ष्मण मेरी पूजा विधि का कोई अंत नहीं है तथापि मैं क्रमशः उसका संक्षेप में यथावत वर्णन करता हूँ स्वगृह्योक्त प्रकारेण द्वजत्व प्राप्त मानव सद्गुर मंत्र लब भक्ति मद संयुतः मेरी भक्ति से संपन्न मनुष्य अपनी शाखा के गृहसूत्र द्वारा बतलाए गए प्रकार से उपनयन संस्कार के अनंतर अनंतर द्विजत प्राप्त कर भक्तिपूर्वक सद्गुरु के पास जाए और उनसे मंत्र ग्रहण करे तेन संदर्शित विधि वाराधय सुधे दे वे वाचे प्रतिमाद फिर बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि उन गुरुदेव की बताई हुई विधि से अपने हृदय में अग्नि में प्रतिमा आदि में अथवा सूर्य में केवल मेरी ही सेवा पूजा करे सालग्राम शिलाया पूजय मा मतंद्रित प्रातः स्नानं प्रकुर प्रथमं देह शुद्ध वेद तंत्रोन्त्रेपन विधानतः संध्याधि कर्म विधिना बुधः अथवा सावधान होकर शाल ग्राम में ही मेरी उपासना करे बुद्धिमान उपासक को चाहिए कि सबसे पहले देह शुद्धि के लिए काल ही वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए शरीर में विधिवत मृत्ति का आदि लगाकर स्नान करें और फिर नियमानुसार आदि नित्य कर्म करें। संकल्प माधो कुर्भत सिद्धर्थम कर्मणाम सुधेर स्वगुरु पूजे भक्त मद्बुआ पूज को मम मेरी पूजा करने का मतिमान पुरुष कर्मों की सिद्धि के लिए पहले संकल्प करे और फिर अपने गुरुदेवों गुरुदेव में मेरी ही भावना रख कर उनकी पूजा करे शिला स्नपनम कुरिया प्रतिमा सुप्रभाजनम प्रतिधैर्य गंध पुष्पाध्यय मत पूजा सिद्धिदायिका मेरी मूर्ति यदि शिला रूप हो तो स्नान करावे और यदि प्रतिमाकार हो तो केवल मार्जन ही करे फिर प्रसिद्ध प्रसिद्ध ग्रंथ और पुष्प आदि से पूजा करे इस प्रकार की हुई मेरी पूजा शीघ्र ही फल देने वाली होती है अमायिको नवृत्वाम पूजे नियतम नियतमित्रत प्रतिमादि स्वलंकार प्रियो में कुल मनुष्य को सर्व प्रकार के छल छिद छोड़कर गुरु की बताई विधि से नियमबद्ध होकर मेरी पूजा करनी चाहिए हे कुलनंदन प्रतिमा आदि का श्रृंगार करना मुझे अत्यंत प्रिय है अग्नऊविशा भास्करे जजेत भक्त नोपयी श्रद्धया म्यपी यदि अग्नि में पूजा करनी हो तो आहुति द्वारा करें और यदि सूर्य में करनी हो तो वेदी में सूर्य का आकार बनाकर करें। भक्त के द्वारा श्रद्धापूर्वक निवेदन किया हुआ जल भी मेरी प्रसन्नता का कारण होता है किम पुनर्भक्ष भोज्यादि गंध पुष्पाक्षतादिक पूजा फिर भक्ष भोज्य आदि पदार्थ और गंध पुष्प अक्षत आदि पूजा सामग्री की तो बात ही क्या है अतः पहले पूजा की सब सामग्री इकट्ठी कर फिर मेरी पूजा आरंभ करे शैला दिन कुशे सम्यक आसनम परिकल्पयत तत्रोपविश्य देवस्थे शुद्ध मानस अब जिस प्रकार पूजा करनी चाहिए वह बतलाता हूँ पहले क्रमश कुशा मृगचर्म और वस्त्र बिछाकर आसन बनावे तथा उस पर शुद्ध चित्त से इष्ट देव के सम्मुख बैठे तथो न्यास प्रकुर मातृका बहिरातर केशवादि ततः कुरिया तत्व्यास तत परम मत्पुर पंजरनयास मंत्र्यास तथो न्येत प्रतिमा दिता कुतृत तदनंतर बहिर्मातिका और अंतर्मातिक न्यास करे तथा केशव नारायण आदि नामों का न्यास करके तत्त्व न्यास करें उसके पश्चात विष्णु विष्णु पंजोर पंजरोक्त विधि से मेरी मूर्ति में पंजर न्यास तथा मंत्र न्यास करें मेरी प्रतिमा आदि में भी निरालस भाव से उसी प्रकार न्यास करना चाहिए कलशरो में छिबे पुष्पादि दक्षिण अर्घपाद्य प्रदान मधुपरकार तथेवा चम नाथम तो न से चतुष्ट पदे भार विमे मत्कला जीवसंगीत ध्यामखिम तथा व्याप्त व्यातमरिंदम का बाह नि सुमत देशुमत्कला तथा अपने अपने बाई ओर कलस और दाएँ ओर पुष्प आदि सामग्री रखे उसी तरह अर्घ पाद्य मधुपर्क और आत्मन के लिए चार पात्र रखे तत्पश्चात अपने सूर्य के समान तेजस्वी हृदय कमल में जीवनामनी मेरी कला का ध्यान करे और हे शत्रुमन अपने संपूर्ण शरीर को उससे व्याप्त देखे तथा प्रतिमा आदि का पूजन करते समय भी उन प्रतिमा आदि में उस जीव कला का ही आह्वाहन करे पाद्याघ्याचमनियाद्य स्न वस्त्र विभूषण योपचाराचारे तच माद्यघ्य आचमन स्नान वस्त्र आभूषण आदि से अथवा जो कुछ सामग्री मिल सके उसी से निष्कपट होकर मेरी पूजा करे विभिशति कर्पूर कंकुम गुरुचंदन अर्चय मंत्र नित्यम सुगंध कुसुम शुभ यदि धनवान हो तो नित्य प्रति कर्पूर कुंकुम अगरु चंदन और अत्युत्तम सुगंधित पुष्पों से मंत्रोच्चारण करता हुआ मेरी पूजा करे दशावरण पूजा वै शोक्ता प्रकारत नीराजन धूपीपैर नैवेद्य बहु विस्तर तथा निराजन पांच बत्तियों की आरती धूप दीप और नाना प्रकार के नैवेद्यों द्वारा वेदोक्त दशावरण पूजा विधि से मेरा अर्चन करें श्रद्धयोपहरि श्रद्धा मुगह मीश्वर ओम मंत्र को नोविद नित्य प्रति अति श्रद्धा के साथ सब पदार्थ निवेदन करें क्योंकि मैं परमात्मा श्रद्धा का ही भूखा हूँ मंत्र विधि को जानने वाला उपासक पूजा के अनंतर विधि पूर्वक हवन करे